आदरणीय संन्यासीगढ़ मुनिगण उपस्थित धर्म प्रिय बंधुओं पूजा के मातृशक्ति ब्रह्म आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारी, अपना प्रसंग चल रहा है मेरा कार और साकार स्वामी जी इसी पर केंद्रित होकर के अपने व्याख्यान को आगे बढ़ा रहे हैं वो कहते हैं कि आशलायन ने जो व्यवस्था की है वो बिल्कुल ठीक है उसे देखना चाहिए तो आशुलायन ने क्या व्यवस्था की है जो पढ़े हुए हैं वो जान सकते हैं कि वहाँ पर क्या व्यवस्था है जी आशुलायन पढ़ रहे थे अच्छा तो आशुलायन गृह सूत्र एक ग्रंथ है आप में से किसी ने पढ़ा होगा तो उनको शायद पता होगा कि आश्वलन ने क्या व्यवस्था दी है। समझ अब उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ जो है मैं वही पढ़ा अब प्रश्न नहीं समझ पा रहे तो अब स्वामी जी ने जैसा लिखा वैसे ही तो मैं बोलूंगा तो ऐसा लगता है कि उस आश्लायन गृह सूत्र में प्रतिमा पूजा को स्वीकार नहीं किया होगा मीमांसा में भी है मूर्ति पूजा का वहां भी निषेध किया है मीमांसा में भी किया है तो तो मीमांसा शास्त्र के लिए है तो इस तो इसका फिर सीधा सा निष्कर्ष निकलता है कि जो महर्षि जैमिनी का मत था वही आश्वलायन का भी था तो इसलिए दोनों एकमत हैं कि प्रतिमा को ईश्वर या सृष्टि सृष्टिकर्ता मान करके उसका चिंतन नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस प्रतिमा को हम बनाते हैं तो बनाने वाला तो मनुष्य है तो फिर प्रतिमा से तो वो मनुष्य ज्यादा शक्तिशाली हो गया जिसने उसे बना दिया है तो इसलिए जो मूर्ति बनाकर के और हम उसका आलम्बन लेकर के उस पर ध्यान करते हैं उस उसका हम स्वरूप अपने मन में रखते हैं वो ईश्वर के संबंध में कुछ नहीं वहां पर कहती है क्योंकि वो जो प्रतिमा बनाई जा रही है वो सृष्टि करता ईश्वर की नहीं है वो प्रतिमा उन व्यक्तियों की है जो सृष्टि करता नहीं थे जैसे किसी ने गणेश की बना ली किसी ने शिव की किसी ने हनुमान की किसी ने विष्णु की किसी ने दुर्गा की तो ये जो मूर्तियां जो आज हमारे देश में जो विभिन्न प्रकार के जो मंदिर देखे जाते हैं तो उनमें आपको विभिन्न प्रकार की मूर्तियां मिल जाएंगी तो उन मूर्तियों में से कोई भी ऐसी मूर्ति नहीं मिलेगी जो जिसका पुजारी ये कहे कि भाई ये करता भगवान की मूर्ति है कोई कह सकता है जी राम राम भगवान थे थे मैं हम लोग भी मानते हैं राम भगवान थे पर किस रूप में उनके पास ऐश्वर्य था उनके पास क्षत्रिय बल था उनके पास आत्मविश्वास था मर्यादा के वो सही रूप से उसका ध्यान रखते थे उसका पालन करते थे इस रूप में उनका बहुत सारा ऐश्वर्य था लेकिन वो सृष्टिकर्ता भगवान तो नहीं हो सकते क्योंकि जब राम नहीं थे तब भी सृष्टि चल रही थी तो राम के अगर सृष्टिकर्ता रा, राम ही होते तो राम से पहले उनके पिता फिर उनके पिता की उत्पत्ति कैसे होगी क्योंकि सृष्टिकर्ता तो हमने राम को स्वीकार कर लिया उससे पहले तो कुछ था ही नहीं तो उससे पहले फिर दशरथ तो फिर दशरथ से पहले उनके वंशज वो कहा से आ गए तो इसलिए आशुलायन गृह हो या मीमांसा दर्शन हो यद्यपि वहां पर बहुत थोड़े रूप में इसकी चर्चा की है कि किसी की मूर्ति बना करके उसका चिंतन या, उस, या उसको ईश्वर के स्थान पर उसको स्वीकार करना और उससे रक्षा की प्रार्थना करना ये बात वहां पर भी नहीं है यानी उसका निषेध है वहां पर और सवर स्वामी ने शायद कहीं ऐसा लिखा भी है कि उनको बड़ा दुख हुआ कि जब ये देखा कि वेद तो मूर्ति पूजा का निषेध करता है और सवर स्वामी को बड़े दुख के साथ उसका खंडन करना पड़ा सवर स्वामी को मूर्ति पूजा का बड़े दुख के साथ खंडन करना पड़ा वो वो पंक्ति आप लोग जानते होंगे जब आएगी तो आप लोग पता हुए साथ आ आगे होगी आगे आई की वो शायद नौवे अध्याय में है नौवे अध्याय तो इसका हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि प्राचीन काल में भी भगवान के स्थान पर किसी मूर्ति से अपनी रक्षा की प्रार्थना करना या ईश्वर इश, के स्थान पर उसका चिंतन करना उसको अपना इष्ट देव मानना पहले नहीं था यानी यू कह सकते हैं कि महाभारत काल में नहीं था कुछ लोग कह सकते है जी एकल्भ ने मूर्ति पूजा करके ही वो एक योग्य धनुर बन गया था नहीं वो ऐसा नहीं था वो मूर्ति से नहीं बना है वो अपने परिश्रम से बनाया मूर्ति उसने स्मृति के लिए भी रख सकता है क्योंकि ठीक है द्रोणाचार्य ने यद्यपि हमें शिष्य नहीं बनाया लेकिन फिर भी उनके आदर के लिए उनका आदर भाव प्रदर्शित करने के लिए हमने वहां उनकी मूर्ति रख ली इसमें कुछ दोस्त भी नहीं है आज भी हम अपने घरों में मान लीजिए दयानंद का चित्र टांगते है तो उसमें कोई दोस्त थोड़ी है चित्तौड़ के किले में आप देखिये तो राणा प्रताप के और उनके जो पूर्व जुए हैं उनके बहुत सारे चित्र वहां पर टंगे हुए हैं चित्तौड़ के किले में तो वो वो स्मृति के रूप में है भगत सिंह के हम टांगते हैं जो भी हम ये मानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए या हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए या ज्ञान विज्ञान के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया तो तो उनका चित्र रखने में दोष नहीं दोष है कि जब हम उसको ईश्वर के स्थान पर मान करके और उससे अपनी रक्षा की प्रार्थना करते हैं यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है। तो यह इसी बात को स्वामी जी कहते हैं कि आशुलाय ने जो व्यवस्था की है वो बिल्कुल ठीक है उसे देखना चाहिए इन दिनों कर्म वेद मंत्रों के अनुकूल नहीं होता क्योंकि जैमिनी ऋषि ने कर्म कांड में मंत्रमय देवता मानी है ये अध्याय नौ पाद तीन का यहां पर दे रखा है कहते हैं कि ये जो कर्म कर रहे हैं विशेष रूप से धार्मिक क्षेत्र में जो कर्म करते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतिमाओं को बना करके और उनके विभिन्न प्रकार से पूजा करते हैं जैसे आप कभी जैनियों के मंदिर में गए हों तो पांच छह पंडित मोटे मोटे धोती और वो ऊपर की धोती और नीचे के भी धोती पहन करके और वो जैसे छोटे बच्चे होते ना गुड़िया बुढ्डा का खेल खेलते हैं तो कोई वो उसकी आंख में सुरमा लगाता है कोई उसको सिलता है कोई कुछ करता है ऐसे छोटे बच्चे खेलना चाहते है ना ऐसे वो चार पांच पंडित कोई तो महावीर स्वामी के सिर को रगड़ रहा है ऐसे करके कोई उनके पेट को रगड़ रहा है कोई उनकी भा को रगड़ रहा है कोई कुछ कर रहा है और उसको देख करके ऐसा लग रहा था कि वास्तव में बच्चों जैसा खेल कर रहे हैं जैसे बच्चे खेलते ना ठीक है वो बच्चों के बच्चे थे ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं लेकिन खेल वही बिल्कुल कर रहे थे तो इसका कोई धार्मिकता से इसका कोई अध्यात्म से इसका कोई धर्म से कोई संबंध नहीं है वो जो, वो जो कुछ कर रहे हैं वो एक अज्ञान के कारण से कर रहे हैं और परंपरा चाहे वो सीधी हो या उल्टी हो उसको मान करके बस वो करते चले जाते हैं कि हमारी परंपरा में है लेकिन उनसे अगर पूछा जाए कि तुम ईश्वर को तो मानते नहीं फिर इनकी पूजा क्यों करते हो तो वो कहेंगे ठीक है महापुरुष की पूजा करते हैं इनसे रक्षा प्रार्थना करते हैं तो महावीर स्वामी की मूर्ति भी हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकती तो इसलिए ये जो महाभारत के बाद मूर्ति पूजा का जितना प्रचार हुआ उससे पहले इतना नहीं था और दोणाचार्य का कोई द्रोणाचार्य जी की जो मूर्ति बनाई एकलव ने वो कोई प्रमाण नहीं वो कि विद्वान थोड़ी था कि कोई बहुत बड़ा विद्वान हो और उसने उस तरह का काम किया हो तो हम उसको वेद के अनुकूल समझे वेद विरुद्ध जो भी कर्म होगा वो चाहे आज हुआ हो कि पांच हजार साल पहले हुआ हो कि आगे दो हजार दद, चार हजार साल बाद में हो वो जो भी हुआ है वो वो वो एक अंधश्रद्धा के बसीभूत होकर के हुआ हो है तो कहते हैं कि क्यों क्योंकि जयमनी ऋषि ने कर्मकांड में मंत्र देवता मानी अब कर्मकांड का मतलब यज्ञ कर्मकांड सोमयाग सबका नेता है और बाकी सब पहले प्रधानमंत्री के पास पहुंचते हैं तो एकदम तो सीधे पहुंचते हैं या पहले उन छोटे छोटों से मिलते हैं पहले छोटे छोटों से मिलना होता है ना यहाँ ये यह करो यहाँ ये यह करो ये करो तलाशी ये वो फिर कहीं लंबे एक आ, मतलब लंबे जो उनके कार्य है लंबे कार्य के पश्चात फिर प्रधानमंत्री के पास में वो व्यक्ति जाता है तो इसी तरह सोमयाग सीधा ही सोमयाग नहीं कर लेते उससे पहले बहुत से छोटे छोटे याग करने होते हैं लेकिन वो होते हैं सब उन्हीं के अंत में जाकर के सोमयाग करते हैं उसमें सब उसका वो हो जाता है तो इसी तरह से ये जो कर्म जो की मीमांसा जिसकी चर्चा करता है उसमें भी मंत्र मंत्र का देवता निराकार को ही माना ईश्वर को ही माना और अदृष्ट को स्वीकार किया अग्निहोत्र जो या स्वर कामा अग्निहोत्र करो किस लिए करें तो कहते हैं स्वर की कामना करने के लिए अग्निहोत्र करें तो अब अग्निहोत्र जो हाथ जो वहां पर पद है अग्निहोत्र के द्वारा हम हवन करें उसका स्वर काम का फल कहां मिलने वाला है फल अभी तो मिलने का नहीं है वर्तमान में फल तो उसका नहीं मिलेगा ना फल उसका मिलेगा अदृष्ट में जिसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे चित्त पर पुण्य और पाप कर्माशय की एक बड़ी भीड़ लगी हुई है उसमें वो कर्म अदृष्ट के वो कर्म शामिल हो जाते हैं और फिर किसी जन्म में जब उनका विवाह होता है तब वो जाति आई और भोग के रूप में हमें प्राप्त हो जाती और हमारे अंदर ये संस्कार हैं हमारे अंदर हर योनि के संस्कार हैं मनुष्य में वो दब गए पर कई बार मनुष्य भी अपने संस्कारों को दबा नहीं पाता तो वो वैसा करने लग जाता है जैसे कौवा बोल रहा है तो कोई बालक कौ जैसी आवाज निकालना शुरू कर देगा इसका मतलब वो कौआ था किसी योनी में ऊट था तो ऊट जैसी आवाज निकालना शुरू कर देगा कोयल बोल रही तो कोयल जैसी आवाज निकालना शुरू कर देगा ऐसे होते हैं बच्चे कईयों का ये स्वभाव होता है हमारे अंदर आप आप सब और हमारे अंदर भी है तो इससे पता लगता है कि मीमांसा दर्शन जो है वो दृष्ट पर, पर नहीं है वो अदृष्ट पर है इसलिए वहां पर विचार जो किया गया है वो अदृष्ट का जो करता है हालांकि वहां सीधा सीधा कोई करता नहीं कहा कि अदृष्ट का फल देने वाला कौन है वो तो कहते हैं जो तो देवता है वही फल दे देता है पर कर्म फल का कर्ता कौन है वो वहां स्पष्ट नहीं है कहीं तो कर्म फल का कर्ता कौन माने हम तो सबका कर्म फल दे नहीं सकते हम सबको कर्म फल दे भी नहीं सकते और हम ये जान भी नहीं सकते कि इस यज्ञ का कितना फल होगा किस भावना से इसने यज्ञ किया है किस कितनी श्रद्धा से इसने किया है और वहां एक बार मैंने देखा तो एक बार एक होता को मैंने बुला लिया होता होता होता ना ब्रह्मा होता तो आकर पता क्या बोल रहा है मैंने कहा कितनी देर काम है बस बीस मिनट का काम है मेरा तो ऐसे बोला बस बस बस बीस मिनट काम है उसके बाद तो मैं स्वतंत्र हो जाऊंगा यानी जैसे उसके लिए कुछ नहीं ये खेल है वो तो, तो वो श्रद्धा और वो निष्ठा और वो जिस तरह से वो देखी जाती है ना या जैसे शास्त्रों में कही जाती है वो बात वहां नहीं दिखी जैसे और वो वहां वृत्त होते हैं उनको फल भी नहीं मिलता है फल तो उसको मिलता है जो जो करवाता है और वो सबको वेतन दे देता है ठीक है तुम होता हो तुम्हारा इतना वेतन तुम अदरियो हो तुम्हारा इतना तुम उदगाता हो तुम ब्रह्मा हो ये और एक सोमयाग में कम से कम शायद एक एक दो दो, दो, दो, दो लाख रुपया खर्च हो जाता हो अगर सामान्य करें तो आगे कह रहे हैं और कर्म का अधिकार इस स्नातक और योग्यता को प्राप्त हुए पुरुषों का है कर्म का अधिकार यानी कर्म के स्वरूप को सही समझना चाहे वो यज्ञ कर्म हो या व्यवहार में आने वाले जो कर्म है चाहे वो हो यानी कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते लेकिन यहाँ मीमांसा दर्शन में जब इस बात की चर्चा चल रही है कि कर्म भी वही कर सकता है जो कर्म करने में दक्ष है हर व्यक्ति कर्म तो कर लेगा पर उस कर्म का जो सुंदर रूप है वो कोई कोई ही दे सकता है एक एक ने वहां पर मान लीजिए यज्ञ कर्म कर रहा है तो वहां बहुत सारी क्रियाएं है होती हैं एक अश्रद्धा से कर रहा है एक का ध्यान कहीं और है कर रहा है यज्ञ ध्यान कहीं और है अब यज्ञ शुरू हुआ है यज्ञ के बीच बीच इतना सारा धुआं हो गया कि जिसका कोई हिसाब नहीं और वो तमिलनाडु में यज्ञ हुआ तो हम लोग आचार्य सरदे आचार्य जी भी थे तो उनसे कहा कि कि महाभागा वयम अपि यज्ञ आगंतुम इच्छा न वा आगछंतु आगछन्तु तो उन्होंने क्या किया कि सारे कपड़े उतरवा लिए बस एक वो कटिवस्त कटिवस्त रहने दिया कटिवस रह छोड़ दिया और बाकी जो मैं कुर्ता वगैरह पहने हुए था और वो सब उतरवा लिया और इतना धुआं वहां हो रहा है कि वो अब एक फूक रहा है एक फूकनी लगा रहा है और एक कुछ अपना कुछ और कर रहा है तो मैंने कहा कैसा सोमयाग है और उसकी तीसरी यहीं तक नहीं हुई जैसे कल एक मंत्र मैंने पढ़ा था ना इसो वायवस्था। और उसमें आया है पशुन पाही अफसायण ने अगर अर्थ किया होगा तो उसने लिखा होगा पाही। तो यज्ञ के पशु की रक्षा करो ताकि हम उसका उपयोग कर सकें यज्ञ में तो यज्ञ के पशु की पहले रक्षा तो करनी पड़ेगी नहीं कि, कि कोई दूसरा खोल नहीं ले जाए उसको तो यज्ञ पशुन पाही यज्ञ पशु की रक्षा करो अगर उन्होंने ऐसा अर्थ किया होगा आप लोग देख दे, देख लेना मुझे बता देना क्या अर्थ किया लेकिन मैं अनुमान से कह रहा हूँ कि वहां ऐसा अर्थ किया होगा क्योंकि सायन की प्रतिज्ञा है कि वेद वेद तो तो लेकिन फिर बाद में वो इतिहास भी उसमें जोड़ते हैं फिर उसमें ये भी कहते हैं कि जितने भी यज्ञ हैं चतवारों यज्ञ सर्वे कर्म कांड न विभिन्न विद्यासु तवेशा कर्म कांड के हिसाब तो अब हम हर्द क्या करते पशुन पाई यानी दुनिया भर के जितने भी उपयोगी पशु है उनकी रक्षा करो तो वहां पर फिर इतनी इतिश्री नहीं हुई वो एक बकरा बांधा हुआ था जिसको हम यज्जी पशु कहते हैं और उसको चारा वो खिलाने रहता वो खुद ही खा रहा था हरा हरा चारा पड़ा हुआ था हरी हरी घास और उसको बेचारे को पता नहीं कि अगले ही क्षण मेरे साथ क्या होने वाला है मेरे साथ कौन सी घटना घटने वाली है वो बिल्कुल अनभिज अपरचित बिल्कुल वर्तमान में जी रहा जैसे आजकल के हमारे विद्वान लोग कहते हैं ना कि वर्तमान में जियो ना भूत की सोचो ना अतीत की सोच तो वो शायद बकरा बिलू वर्तमान में जी रहा था अब उसका सब समाप्त हुआ और जब उसकी वो यज्ञपन संजपन क्रिया का जब वो विचार बना तो एक कसाई को बुला लिया और फिर वहां से उस बकरे को दो तो पंडित जी खींच रहे थे और वो बेचारा यूं हट रहा था और वो उसको खींच के ले जा रहे थे कि तुझे तो हम ले ही जाएंगे अब तू तो कितना ही पीछे हट इसलिए पीछे भी एक धक्का दे रहा था आगे के लिए और आगे वाले तो आगे धक्का दे ही रहे थे अब वो कैसे बचे जब तीन तीन चार चार आदमी उसको ले जा रहे हो और वहां जाकर के फिर फिर हम लोगों ने पूछा की क्या हम देख सकते है आपकी संजपन क्रिया को क्या देख सकते हैं तो वो जो मुख्य पंडित जी जी वहां के थे उन्होंने मना कर दिया और नहीं आप नहीं देख सकते उन्होंने सोचा कि ऐसा ना पुलिस में रिपोर्ट कर दे। <laughs> क्योंकि वो जो क्रियाएं करते हैं बकरे को या किसी पशु को मारने की वो चोरी छुपके करते हैं उनके पास लाइसेंस नहीं होता है वो बिना लाइसेंस करते हैं इसलिए किसी ने रिपोर्ट कर दी तो सारे पंडितों के हाथ बन जाएंगे तो इसलिए वो चुपके से कर, कर उनके आ गया कि एक वो लगा कपड़ा लगा हुआ था उसमें ले जा करके और वो मुश्किल से दस मिनट लगे होंगे दस पंद्रह मिनट और हो गया संजपन क्रिया जाता ना वह तो जाता संजपन क्रिया हो गई संजपन क्रिया का मतलब है कि कोई पशु हो तो उसका श्वास कहीं से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए नाक से निकलता है तो नाक बंद कर दो कान से निकलता है तो कान बंद कर दो मुंह से निकलता है तो मुंह बंद कर दीजिए और जो नीचे का जो स्थान है पायु उसको बंद कर दीजिए क्योंकि वायु तो कहीं से भी निकल सकती है हालांकि वायु तो इनसे भी निकल रही है छोटे छोटे छिद्र हैं लेकिन इनसे आदमी कोई ज्यादा इतनी जल्दी मरता नहीं है पर ये अगर बंद कर दिए जाए और और फिर उसको गला दबा करके मार दिया उसके बाद उस वो अतड़ी वगैरह जो क्या बोलते है चर्बी या बसा वो लाए और वो एक बड़ा वो सोम आप वो कर रहे थे बड़ा वो काफी स्थान था तो वहां उन्होंने वो सेक रहे थे ऐसे करके सेकते सेकते उसमें दुर्गंध चर चर चर चर चर चर चर्बी जल रही थी और वो आहुति दे रहे थे तो अंदर ही अंदर हम सबने सोचा कि भाई अब अब तो जो झेल लिया सो तो झेल लिया अब शाम को नहीं आना तो पंडित जी कहने लगे सायकाल अभी आगे मैंने मन में सोचा आ गए <laughs> यही काल देखना एक काल ही देखना मुश्किल हो गया तो सायंकाल तो पता नहीं हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे तो हमने जो वहां से चेन्नई आदि समाज में ठहरे और फिर वहां से आगे की यात्रा जो है वो हमारी प्रारंभ हुई तो कहने का मतलब ये है घड़ी है वो सामने वाली तो बंद हो गई बिजली <laughs> गई तो आप बता देना फिर समय हो गया हाँ, तो आगे चलते हैं फिर तो कहते हैं कि इस पर से यह स्पष्ट होगा कि कर्म विषय में जड़ बुद्धि पुरुष की योग्यता नहीं है ऐसा सिद्ध होता है तो मीमांसा दर्शन में भी इस बात का विचार किया गया है कि कि किसी भी मूर्ति में जड़ बुद्धि जड़ बुद्धि ही उसमें प्रवेश करती है जिसकी बुद्धि जड़ है वही उसका सहारा लेता है आज भी ऐसा देखा जाता है जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं आधुनिक विद्या के जो जानकार होते हैं वो जल्दी स्वीकार नहीं करते पर जो पुराने पढ़े लिखे हैं उनके सामने आप कुछ भी कहते रह लेकिन अगर कोई नवयुवक बैठा है आधुनिक पढ़ा हुआ और उसको आप एक तर्क दे दीजिए उससे कहिए कि जिस ईश्वर की, की आप पूजा करते हैं क्या इसने सृष्टि बनाई है मैं ये नहीं कहता कि आप मूर्ति पूजा मत करो आप विचार करो वो विचार अपने आप करता रहेगा तो उसका निर्णय यही निकलेगा नहीं ये तो करता नहीं हो सकती क्योंकि ये मूर्ति तो जयपुर के जो कारीगर है वहां से बनकर के आई है तो फिर ये सृष्टिकर्ता कैसे हो सकती है वो विचार करेगा इस बार तो तो कहते हैं कि इसलिए जड़ बुद्धि जो है वो प्राय करके वो धार्मिक क्षेत्र में जड़ बुद्धि होती है तो वो उनकी चलती नहीं है और वो उसी तरह से अंध परंपरा का शिकार हो करके और वो इस तरह से करते रहते हैं और कहते हैं कि ये जो, जो कर्म विषय है कर्म का जो निर्णय है यज्ञ कर्म हो या कोई भी कोई भी कर्म हो उसमें विचार की आवश्यकता होती है कि ये कर्म मेरे द्वारा किया जाना योग्य है कि इस कर्म को पशु भी कर सकते हैं पशु द्वारा पशु द्वारा किया जाने वाला कर्म यदि मैं कर रहा हूं तो वह निंदनीय है वो इस बात का विचार करता है पशु भी कर्म करता है मनुष्य भी कर्म करता है पर मनुष्य विवेक पूर्वक कर्म करता है और पशु अविवेक पूर्वक स्वभाव से ही कर्म करता है पशुओं के लिए निर्धारित है निर्धारित है कि आहार निद्रा भय मैथा सामान मेतु पशुनारायण ये पशुओं के लिए सामान्य है परंतु मनुष्यों में एक एक ऐसा विवेक है जिसे हम कहते हैं धर्म बुद्धि जिसमें वो धर्म के बारे में सोचता है धर्म के बारे में विचार करता है अपने पराये के बारे में सोचता है किसी कार्य के करने के बारे में उसकी लाभ हानि के बारे में विचार करता है कहते हैं ये सौभाग्य केवल मनुष्य को प्राप्त है तो इसलिए कहते हैं कि कर्म के विषय में जड़ बुद्धि की पुरुष की योग्यता नहीं ऐसा सिद्ध होता है कर्म कांड में मंत्र में देवता हो तो मूर्त देवताओं को उसमें घुसने का स्थान नहीं है कहते है कि कर्म में या वेद में अगर मंत्र युक्त, विषयों का वर्णन है यानी जिस मंत्र का देवता ही जो विषय है तो उस मंत्र से कहीं भी कोई प्रतिमा पूजा सिद्ध नहीं की जा सकती तस्व प्रतिमा अस्त और शब्द ब्राह्मण कहीं आता है कि मूर्तियां जो है वो हसती भी हैं रोती भी हैं उनको पसीना भी आता है तो भाई हमने तो अभी तक कहीं देखा ना कि कोई मूर्ति रो रही हो और चिल्ला रही हो उसको पसीना आ रहा हो आप लोगों को दिखाई दे तो मुझे भी दिखा देना <laughs> तो बताते हैं रविशंकर जी ने अपने जो श्री श्री रविशंकर जी है उन्होंने कहीं हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसा स्थान बनाया है तो वहां का एक व्यक्ति आया और कहने लगा जी आप कहते हो कि मूर्ति कुछ नहीं करती है वहां की मूर्ति तो हंसती है वहां की मूर्ति तो क्रिया करती है मैंने वो क्रिया नहीं करती है ना हस्ती उसको हंसाया जाता है और उसको कराया जाता है वो सारा पीछे से कुछ इस तरह से फिट होगा यंत्र और उसके कारण से वो उस मूर्ति में कुछ हलचल होती ना कि वो मूर्ति स्वयं हस्ती क्योंकि ये तो सीधी बात है कि जड़ चेतन में सोचने विचारने की क्रिया करने की शक्ति नहीं होती है तो आज उसको यही कर रखते शांति